जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक अचेतन प्रयास छप परमात्मा की खोज में हजारों हजार उपाय किए गए लेकिन जब भी किसी ने उसे पाया तो साथ में यह भी पाया कि उपाय से वो नहीं मिलता है मिलता तो प्रसाद से उसके अनुकंपा से मिलता है लेकिन बात बहुत जटिल हो जाती है, क्योंकि उसके अनुकंपा बिना प्रयास के नहीं मिलते, इसे थोड़ा ठीक से समझ लें क्योंकि जिन्हें भी उस मार्ग पर जाना है इस विवाद उलझन की स्थिति को बिना समझे बिना जा सकेंगे कुछ उदाहरण लें कोई शब्द भूल गया किसी का नाम भूल गया लाख उपाय करते हैं याद करने का लगता है जीप पे रखा है अब आया अब आया फिर भी आता नहीं सब तरफ से सिर मारते हजार तरकीबों से खोजने की कोशिश करते और भीतर बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती क्योंकि यह भी लगता है कि बिल्कुल जीप पर रखा है इतने पास है और फिर भी इतने दूर मालूम होते हैं आखिर थक जाते हैं क्योंकि आदमी क्या करेगा उपाय कर लेगा बेचैन हो लेगा फिर थक जाएगा थक के दूसरे काम में लग जाते हैं अखबार पढ़ते हैं बाहर मकान के घूमने निकल जाते हैं मित्र से गपशप करते चाय पीते और अचानक अनायास जबकि कोई भी प्रयास नहीं कर रहे थे वो नाम उठ के याद में आ जाता है जब हम बहुत चेष्टा करते हैं तब तो हमारी चेष्टा भी बाधा बन जाती है क्योंकि बहुत चेष्टा का अर्थ है कि मन में बड़ा तनाव हो जाता है जब हम अति आग्रह से खोज करते हैं तो हमारा आग्रह भी अड़चन हो जाता है क्योंकि उतने आग्रह से हम खुले नहीं रह जाते बंद हो जाते और मन जब बहुत एकाग्र होता है तब एकाग्रता के कारण संकीर्णता पैदा हो जाती चित्त का आकाश छोटा हो जाता और संकीर्णता इतनी छोटी हो सकती है कि एक छोटा सा शब्द भी उसमें से पार न हो सके एकाग्रता का अर्थ ही संकीर्णता है जब तुम चित्त को एकाग्र करते हो तो उसका अर्थ सब जगह से बंद और केवल एक तरफ खुला हुआ एक छेद भर खुला है जिससे तुम देखते हो बाकी सब बंद कर लिया तभी तो एकाग्रता होगी जैसे किसी आदमी के घर में आग लगी तो उसका मन घर की आग पे एकाग्र हो जाता है उस समय पैर में जूता काट रहा है इसका पता ना चलेगा उस समय किसी ने उसकी जेब में हाथ डालकर रुपए निकाल लिए इसका पता ना चले उस समय कुछ भी पता न चलेगा उस समय वो आग बुझाने में लगा है हाथ जल जाएगा तो भी पीछे पता चलेगा चित्त एकाग्र है सारी शक्ति आग पर लगी है सब भूल गया एकाग्रता का अर्थ संकीर्णता है जब तुम प्रयास करते हो किसी एक चीज को पाने का एक नाम ही याद नहीं आ रहा है तब तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता है एकाग्र होते ही संकीर्ण हो जाता है और जटिलता यही परमात्मा विराट है संकीर्ण चित्त से उसे पाया नहीं जा सकता तक तो शब्द याद नहीं आता तो उस परमात्मा का नाम तो कैसे याद आएगा और जीप पर ही नहीं रखा है हृदय पर रखा है याद नहीं आता फिर अनायास जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते चित्त शिथिल हो जाता है द्वार दरवाजे खुल जाते हैं एकाग्रता की संकीर्णता विलीन हो जाती है, फिर तुम खुल गए उस क्षण परमात्मा प्रविष्ट कर जाता है लेकिन मजा यही है कि अगर तुमने पहले प्रयास किया हो तो ही ये दूसरी घटना घटेगी अगर पहले प्रयास ही ना किया हो ये दूसरी घटना ना घटेगी वो तुमने जो पहले जद्दोजहद की नाम को याद करने की उस जद्दोजहद का ही ये अंतिम हिस्सा है तुम इतने जोर से कोशिश किए हार गए फिर कोशिश छोड़ दी लेकिन वो जो, जो जोर की तुमने कोशिश की थी चित्त से सरक के अचेतन में चली गई वो कोशिश अब भी जारी है भीतर अब ऊपर से तो कोशिश बंद हो गई लेकिन अब भीतर कोशिश जारी है इसलिए चाय पीते वक्त अखबार पढ़ते वक्त वो नाम आ गया तो कोशिश दो तरह की है एक तो तुम जो करते हो तुम्हारी की गई कोशिश से परमात्मा ना मिलेगा फिर तुम हार गए थक गए फिर तुमने कोशिश छोड़ दी लेकिन तुमने जो कोशिश की वो तुम्हारे रोए रोए में समा गई तुम्हारी धड़कन धड़कन में व्याप्त हो गई वो कोशिश तुम्हारे होने का ढंग हो गया अब तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते अब तुम कुछ भी करो वो भीतर चल रही उसकी एक अंतरधारा बह रही उसी अंतरधारा में परमात्मा का उदय होगा क्योंकि अब वो कोशिश अचेतन की है जिसको मनोवैज्ञानिक अनकांसस कहते हैं कांसस बहुत छोटा है चेतन मन एक हिस्सा है अचेतन मन नौ गुना बड़ा है तो चेतन मन का एक दरवाजा है अचेतन के नौ दरवाजे ऐसा ही जैसे बर्फ का एक टुकड़ा पानी में तैर रहा हो तो एक हिस्सा ऊपर होता है नौ हिस्सा नीचे डूबा होता है जब तुम चेतन से कोशिश करते हो तब तुम्हें कुछ लाभ ना होगा लाभ यही होगा परोक्ष कि चेतन की कोशिश जब आखिरी सीमा पे आ जाए कि और तुम थक जाओगे तब तुम तो कोशिश बंद कर दोगे लेकिन कोशिश अचेतन में जारी रहेगी तुम तो छोड़ दोगे अचेतन अब छोड़ने वाला नहीं इसका अर्थ यह हुआ कि चेतन की कोशिश धीरे दीर, धीरे अचेतन की कोशिश बन जाती और जब अचेतन की कोशिश बन जाती तब जप अजबा हो गया अब तुम्हें जब करना नहीं पड़ता अब हो रहा है अब भीतर चल रहा है तुम बाजार जाओ दुकान पर बैठो काम धंधा करो सो तो भी जब चल रहा है क्योंकि अब अचेतन में प्रविष्ट हो गए अब तुम्हारे राई रत्ती तुम्हारे कणकण में वही धुन बज रही तुम्हें भी सुनाई ना पड़े लेकिन बज रही चेतन का इतना ही उपाय है कि वो अचेतन तक पहुंचा दे किसी दिन विस्फोट होगा अचानक परमात्मा सामने तुम पाओगे तब तुम्हें लगेगा उसकी अनुकंपा से मिला क्योंकि तुमने तो खोज भी छोड़ दी थी तुमने तो प्रयास भी ना किया था तुम तो थक के हार भी चुके थे तुम तो कभी के रुक गए थे और मंजिल आ गई तो तुम्हारे चलने से तो नहीं आई क्योंकि जब तक तुम चलते रहे तब तक तो आई ही नहीं फिर तुम तो रुक गए तुमने तो यात्रा ही बंद कर दी और अचानक तीर्थ सामने आ गया यात्रा बंद करते ही सामने आ गया तो स्वभावतः तुम्हें लगेगा कि उसकी अनुकंपा से हुआ सभी पहुंचने वालों को लगा है कि उसकी अनुकंपा से हुआ तो एक तो कारण यह है लेकिन पहले चेतन से पूरी कोशिश कर लेनी है तुम ये मत सोचना कि जब उसकी अनुकंपा से होना है तो हम क्यों कुछ करें जब होना ही उसकी कृपा से है तो जब होना होगा हो जाएगा हम क्यों झंझट में पड़े तब कभी भी ना होगा और अगर तुमने सोचा कि हमारी ही चेष्टा से होना है इसलिए हम चेष्टा से कभी भी बंद ना होंगे हम चेष्टा जारी रखेंगे तब भी ना होगा तुम्हारी चेष्टा और उसकी अनुकंपा का जहां मिलन होता है वहां तुम्हारी चेष्टा तो शांत हो गई होती है उसकी अनुकंपा ही रह जाती है तुम तुम्हारे चेतन तक सीमित हो अचेतन में वही छिपा है तुम तुम्हारे चेतन मन और विचार की सीमा में बंद हो उससे गहरे में वही बैठा है वो मिला ही हुआ है लेकिन चेतन और अचेतन का बीच का दरवाजा तोड़ना तुम्हारी चेचता से होगा और मिलने की प्रतीति उसके अनुकंपा से होगी जिन्हें खोजना है उन्हें पूरी खोज करनी पड़ेगी और खोज छोड़नी भी पड़ेगी लेकिन पूरी करके ही छोड़ना बीच में छोड़ा तो व्यर्थ है क्योंकि जब तुम्हारी खोज पूरी हो जाती और तुमने अपने को दांव पर पूरा लगा दिया कुछ भी बचाया नहीं उसी क्षण में जो चेतन की खोज थी वो अचेतन में प्रवेश कर जाती वहीं सीमा वहां तुम्हारे होश की दुनिया समाप्त हुई वहां तुम समाप्त हुए तुम्हारा अहंकार समाप्त हुआ नींद में तुम्हारा कोई अहंकार होता है नींद में तुम्हारी कोई भी तो अकड़ नहीं रह जाती नींद में कोई यह भी तो कहने वाला नहीं रह जाता कि मैं हूं सम्राट हूं हु, धनपति हूं नींद में मैं बिल्कुल खो जाता है ठीक ऐसे ही अचेतन में तुम्हारे मैं का कोई स्वर नहीं रह जाता मैं चेतन मन के बीच बनी हुई घटना प्रयास से मैं टूटेगा क्योंकि जब तुम थकोगे तब अहंकार विसर्जित हो जाएगा अहंकार विसर्जित होते ही अचेतन के द्वार खुल गए और अचेतन के द्वार ही परमात्मा के द्वार वहीं से कोई पहुंचा है लेकिन तब वहां तुम तो हो ही नहीं कहने को कि मैं इसलिए जब भी उपलब्धि होगी तुम कहोगे उसकी कृपा उसकी अनुकंपा इससे एक और भ्रांति पैदा होती है इससे यह भ्रांति पैदा होती है कि क्या किसी पर उसकी ज्यादा कृपा हो किसी पर उसकी कम कृपा है क्योंकि अगर उसकी कृपा से होता है तो किसी को हो रहा है और इतनों को नहीं हो रहा है तब तो, तो बड़ा अन्याय ध्यान रखना तुम्हारे प्रयास से तुम उसकी कृपा के योग बनते हो उसकी कृपा तो बरस ही रही है लेकिन तुम योग्य नहीं होते इसलिए जो मिल रहा है उससे भी तुम स्वीकार नहीं कर पाते उसकी कृपा में कोई अंतर नहीं है